ब्रह्म वेद प्रमाणक है वेद से ब्रह्म का ज्ञापन हो रहा है लेकिन कार्यान्वित रूप से कार्य अनान्वित तो स्वतंत्र रूप से ब्रह्म का ज्ञापन वेद नहीं करते हैं ऐसी मान्यता वृत्तिकार की है इसलिए उपनिषदों का भी मुख्य रूप से प्रतिपाद्य रहेगा कार्य और कार्य उपयोगी जो सिद्ध पदार्थ जैसे कर्म का प्रतिपाद्य है कर्म कांड का कर्म रूप कार्य और कर्मांग सिद्ध पदार्थ कर्म अनंग सिद्ध पदार्थ का ज्ञापन कर्मकांड नहीं करता ऐसे उपनिषदे भी कार्य अनंग सिद्ध वस्तु को नहीं बताएगा कार्यंग जो सिद्ध वस्तु है ब्रह्म उसी को बताएगा तो यहां कार्य है मानस कार्य उपासना और उसका अंग है कर्म रूप कारक ब्रह्म कारक्र तो कई एक ब्रह्म उपासना का विधान करने वाले वाक्य उपनिषदों में है आत्मावारे द्रष्टव्य और आत्मा यह आत्मा अपमा स अन्वेष्ट आत्मा उपासी आत्मा इत्यादि जो आत्मोपासना कहिए या ब्रह्मोपासना कहिए के विधायक वाक्य है वाक्य। उनके द्वारा विधेय है मानस कार्य रूप उपासना किसकी उपासना तो ब्रह्म की उपासना तो उपास्य ब्रह्म कैसा है उसका क्या स्वरूप है इस आकांक्षा के होने पर उसे शांत करने के लिए वह उपास्य ब्रह्म नित्य है व्यापक है और नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है चेतन है निरतिशय आनंद स्वरूप है ऐसा ब्रह्म का स्वरूप बताने वाले उपनिषद वाक्य उपास्य ब्रह्म विषयनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए प्रवृत्त हुए है और उन वाक्यों से ज्ञात ब्रह्म स्वरूप का मैं के रूप में प्रयत्न पूर्वक चिंतन वो है विधे ब्रह्म उपासना और उसके कर्म कारक रूपी अंग के रूप में उपनिषदों से ब्रह्म का ज्ञापन हो रहा है प्रतिपादन हो रहा है। ये मान रहे हैं वृत्तिकार। तो यहाँ तक कि हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि इत्यादि विधानसु सत्सु को असो आत्मा किं कि त्रह्म आकांक्षायाम सर्वे तत्स्वर्पणेनता नित्य सर्वगतो नित्य सर्व्ञगत नितृप्त नितशुद्ध बुद्ध मुक्त एने सर्वे आनंद ब्रह्मदेद उपाश्य ब्रह्म के स्वरूप का प्रतिपादन करने में उपयोग है इन निदेश स्वरूप को बताने वाले ब्रह्म के वाक्यों का अब कहा ठीक है ब्रह्म उपासना करेंगे उस ब्रह्म उपासना का फल क्या होगा तो कहा तद उपासना तदउपासनाच शास्त्र दृष्टो अदृष्टो मोक्ष फलम भविष्यति तो प्रत्येक ब्रह्म उपासना से ब्रह्मविद आपनौति परम इत्यादि उपनिषद वाक्यों के द्वारा प्रतिपादित और प्रत्यक्षादि प्रमाणों से अज्ञात मोक्षरूप फल होगा ब्रह्म उपासना से यहां तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं कर्तव्य विधि अनुप्रवेश भाष्य का अवतरण है टीका में वृत्तिकार कहते हैं, यदि उपासना के विषय के रूप में उपनिषदों से ब्रह्म का प्रतिपादन नहीं होता है अपितु स्वतंत्र रूप से ब्रह्म का प्रतिपादन उपनिषदे कर रही है ऐसा मानने पर जो दोष आता है उपनिषदों में वैफल्य नामक उस दोष को बताया जा रहा है अनिष्टापत्ति के रूप में इसलिए टीका टीका में अवतरण लिखते हैं टीकाकार कर्तव्य इत्यादि का कि ब्रह्मण कर्तव्य उपासना विषयक विधि विधिशेषत्व अनंगीकार बाधकम आह उपनिषदों को सफल मानना आवश्यक है, अभिष्ट है। शास्त्र मानना और उपनिषदों में शास्त्रत्व तब होगा जब उनका प्रवृत्ति निवृत्ति रूप फल सिद्ध होगा और प्रवृत्ति निवृत्ति रूप फल तब होगा जब उपनिषदें कर्मकांड के तरह हेय या उपाधेय अर्थ का ज्ञापन करेंगे उपाधेय का ज्ञापन करेंगे तो उपाधेय के ज्ञान से प्रवृत्ति होती है यह पहले बताया था और हे का ज्ञापन करेंगे तो हे ज्ञान से निवृत्ति होती है तो उपनिषदों को प्रवृत्ति निवृत्ति रूप प्रयोजन से संपन्न होने के लिए आवश्यक होगा वे हेय या उपाधे रूप अर्थ के ज्ञापक बने प्रतिपादक बने और ब्रह्म वेदांति के अनुसार सिद्धांति के अनुसार हे उपाधेय विलक्षण है वो हे भी नहीं उपाधेय भी नहीं तो हे उपाधेय विलक्षण ब्रह्म मात्र का उपनिषदे यदि ज्ञापन करेगी तो हे उपाधेय विलक्षण ब्रह्म ज्ञान से उपनिषदों के द्वारा ज्ञापित हे उपादे विलक्षण ब्रह्म के ज्ञान से न तो प्रवृत्ति होगी न तो निवृत्ति होगी तो प्रवृत्ति निवृत्ति ही तो शास्त्र का प्रयोजन है प्रवृत्ति निवृत्ति प्रयोजनवात शास्त्रस्य ऐसा शुरू में कह चुके हैं तो शास्त्र का प्रवृत्ति निवृत्ति रूप जो प्रयोजन है वह उपनिषद हे उपाधेय विलक्षण ब्रह्म का मात्र ज्ञापक बनेगी तो सिद्ध नहीं होगा यही वह वैफल्य दोष आएगा ये बाधक है उपनिषदों का उपनिषदों के द्वारा प्रतिपादित है उपाधे विलक्षण ब्रह्म ज्ञान से प्रवृत्ति निवृत्ति रूप फल का न होना ये बाधक हो जाता है ये बाधक बता रहे हैं इसलिए कहते बाधकम आह कर्तव्य उपासना विषयक विधि शेषत्व अनंगीकार्य का अर्थ है ब्रह्म को उपादे नहीं मानने पर जो उपासना का विषय रूप ब्रह्म बनेगा तो उपादे होगा उपासना में उपादे रूप से प्रतिपादन होगा तो उपादे का ज्ञान उपनिषदे करा रही है उपादे ज्ञान द्वारा प्रवृति के जनक बनेगी प्रवृति की जनक बनेगी उपनिषेदे तो सार्थक होगी लेकिन ऐसा उपादे रूप ब्रह्म का ज्ञापन उपनिषदों से न मानने पर अनंगी अनंगीकार सती बाधकमाह तो कर्तव्य विधि अनुप्रवेश तो कर्तव्य है उपासना और उस कर्तव्य उपासना के विधि में ब्रह्म वाक्य का या ब्रह्म ज्ञापक वाक्यों के द्वारा ज्ञापित ब्रह्म का अन अन अनुप्रवेश सती क्या मतलब विषय के रूप में प्रवेश नहीं मानेंगे उसे विधि का शेष नहीं मानेंगे उपासना विधि का शेष नहीं मानेंगे ब्रह्मबोधक वाक्यों के द्वारा प्रतिपादित ब्रह्म को उपासना का अंग न मानने पर वस्तु मात्र कथने तो वस्तु मात्र का ज्ञापक यदि हो जाएगा कौन एक ज्ञान कांड तो हान उपादान असंभव। तो वस्तु मात्र से लेना हे उपादे विलक्षण ब्रह्म मात्र का ही ज्ञापन उपनिषदों से यदि होगा तो फिर उससे हान उस ब्रह्म का न तो हान होगा न तो उपादान होगा इसलिए वो फिर प्रवृत्ति निवृत्ति नहीं हो पाएगी तो प्रवृत्ति निवृत्ति न होने से उपनिषदों में इसका अन्वय करना हान उपादान असंभवत वेदांत वाक्यानाम अनर्थक्यम उसके साथ तो वेदांत वाक्यानाम आनर्थक्यम एवश्त इस प्रतिज्ञा का साधक हेतु है वस्तुमात्र कथने हान उपादान असंभवात स्वतंत्र ब्रह्म का ज्ञापन उपनिषदों से मानने पर उपनिषद वाक्यों में आनर्थक्य की वैफल्य की आपत्ति आती है कैसे पुकते जैसे उदाहरण के लिए बताया सप्तद्वीपा वसुमती एक वाक्य है किसी ने कहा वसुमती यानी यह पृथ्वी सप्तद्वीपा है सात द्वीपों वाली है तो सप्तम सप्तद्वीपा वसुमती यह वाक्य न तो प्रवर्तक है न तो निवर्तक है अपितु तो प्रत्यक्षारी प्रमाण से सिद्ध जो अर्थ है जो पृथ्वी का भ्रमण कर चुके हैं उन्हें मालूम है कि पृथ्वी सात द्वीपों वाली है सात द्वीप है पृथ्वी में तो ये तो प्रत्यक्ष प्रमाण से ही निश्चित है और उस प्रत्यक्ष प्रमाण से निश्चित सात दीपों वाली पृथ्वी रूप अर्थ का अनुवादक मात्र प्रत्यक्ष प्रमाण सिद्ध अर्थ का अनुवादक मात्र यह वाक्य हुआ सप्त वसुमती इसलिए अपूर्व प्रमाण नहीं है सार्थक नहीं है क्यों कि प्रवृत्ति निवृत्ति जनक वाक्य को ही पूर्व पक्षी के अनुसार माना जाता है प्रमाण कार्य या कार्यान्वित अर्थ में ही शब्द की शक्ति होती है ये तो अनुवादक मात्र हुआ ऐसे दूसरा वाक्य है राजा असोगती तो असो राजा गच्छति तो प्रत्यक्ष प्रमाण से ही देखा जा रहा है आख से राजा जा रहा है साथ में जो है कई अंग रक्षक है अंगरक्षकों का दल है छत्र एक ने पकड़ा हुआ है और मुगुट आदि पहना हुआ है वो जा रहा है राजा प्र... जैसे होता पहले राजा का सु... उतान धाम देख करके फिर अपने दोस्त को कोई बता रहा है कि असो राजा गच्छ थी वो राजा जा रहा है तो यह वाक्य अनुवादक मात्र है हा? उससे ये ये अनुवाद है और एक होता है भूतार्थ अनुवाद भूतार्थवाद भी होता है ना, भूतार्थवाद हुआ तो राजा सो गचति ये वाक्य अनुवादक मात्र है अपूर्व अर्थ का ज्ञापक नहीं है, है? नहीं है वर्तमान है हाँ विधि होगा विध्यर्थक प्रत्यांत कोई पद नहीं है तो ये वाक्य जैसे प्रवर्तक निवर्तक नहीं है राजा सो गति सप्त वसुमती यह प्रत्यक्षादि लौकिक प्रमाण से सिद्ध अर्थ के अनुवादक मात्र है ऐसे ही ये जो है वेदांत वाक्य भी इन वाक्यों के तरह प्रवर्तक निवर्तक न होने से अनर्थक हो जाएंगे निष्फल हो जाएंगे प्रवृत्ति निवृत्ति रूप प्रयोजन उनका सिद्ध नहीं हो पाएगा ये लिखते है टीकाकार कि विधि असंबद्ध सिद्ध बोधे प्रवृत्तियादि फलाभाव वेदांता वैफल्यम सर्थ विधि का का मतलब विधि शेष नहीं, असेश। अनंग, रूप सिद्ध पदार्थ का मात्र ज्ञापन वेदांतों से होने पर प्रवृत्ति आदि रूप जो फल होता है शास्त्र का वह वेदांत में सिद्ध नहीं होगा उसका अभाव होने से वैफल्यम सात प्रवृत्ति निवृत्ति रूप फल राहित्य सिद्ध मानना पड़ेगा ये दोष आएगा इसलिए उपनिषदों को प्रवर्तक या निवर्तक सिद्ध निवर्त करने के लिए मानना चाहिए उपनिषदों के द्वारा सिद्ध ब्रह्म का कार्यान्वित रूपेण ज्ञापन हो रहा अब ननु इत्यादि एक शंका है, वृत्ति के प्रति पूर्व पक्ष के प्रति सिद्धांति की ओर से शंका की जा रही है कि ननु नु वस्तुमात्रकथनेज्जुरी नायम सर्प भ्रांति जनित इद भ्रांतिजनितीतिवर्तन अर्थवत्व दृष्टि था इहांसारी आत्मवस्तु कथन संसारित्व भ्रांति निवर्तन अर्थवत्व सीद्धांति की ओर से की जा रही है पूर्व पक्षी ने कहा कि सिद्ध वस्तु का मात्र ज्ञापन उपनिषदों से मानने पर उपनिषदों में के दोष आता है वैफल्य नामक दोष आएगा सिद्धांती कह रहे हैं कि के रूप दोष नहीं आएगा निष्फल नहीं होंगे वेदांत कार्य अन्य स्वतंत्र ब्रह्म का ज्ञापक उपनिषदों को मानने पर भी उपनिषदों में वैफल्य सिद्ध नहीं होगा अपितु साफल्य ही सिद्ध होगा उनकी सफलता सिद्ध होगी क्या फल सिद्ध होगा तो कहते हैं दुख की निवृत्ति संसारित्व है बंधन और संसारीपना की निवृत्ति ये प्रयोजन है और यह प्रयोजन सिद्ध हो सकता है तटस्थ ब्रह्म का उपनिषदों से ज्ञान होने पर जैसे रज्जु नायम सर्प यह वाक्य किसी विद्यार्थक प्रत्यांत पद से युक्त नहीं है विधि लोट आदि यहां पर नहीं है लिंग लोट आदि तब्य प्रत्यादि से युक्त कोई पद नहीं है, हैज्जु ना सर्प ये विधि वाक्य नहीं है केवल कार्य अन्वित रज्जु के स्वरूप मात्र का ज्ञापक है और भ्रांति से प्रतीयमान सर्प का निषेधक है आधिष्ठान के स्वरूप मात्र का ज्ञापक कार्य अन्य जो आधिष्ठान का स्वरूप है उसका ज्ञापक है और अध्यारोपित अर्थ का निषेधक है तो इस वाक्य से रज्जु का ज्ञान होने पर सर्प भ्रांति निवृत्त हो रही है ये सर्प भ्रांति की निवृत्ति फल है दृष्टांत में ऐसे तत्वशादि उपनिषद वाक्यों से कार्य कार्यन्वित ब्रह्म का ज्ञापन होगा प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म का तो अहम इस बोध मात्र से तत्वसी वाक्य ये कह रहा है कि तुम नित्य नित्यशुद्धबुद्ध मुक्त स्वभाव असंसारी ब्रह्म हो संसारी जीव नहीं हो इससे जब ना हम संसारी असंसारी ब्रह्मास्मी ये बोध होगा तो इससे संसारित्व की भ्रांति निवृत्त होगी तो संसारित्व है ही दुखित्व तो है तो इस प्रकार ये दुख की निवृत्ति प्रयोजन सिद्ध होगा ना किससे जब तटस्थ ब्रह्म का ज्ञापन होगा कार्य अन्वित ब्रह्म का ज्ञापन उपनिषदों से हो रहा है ऐसा मानेंगे तब भी ब्रह्म का क्या नाम सफलता सिद्ध हो रही है मोक्ष रूप फल बंध की निवृत्ति रूप फल सिद्ध है तो है वैफल्य दोष कहा है इस प्रकार की शंका ननु इत्यादि से वेदांती वृत्तिकार के प्रति कर रहा है जो बाधक बताया था कार्य अनंग ब्रह्म को मानने में जो बाधक बताया था वह बाधक यहां पर नहीं है अपितु कार्य अनंग ब्रह्म को मानेंगे उपनिषदों के द्वारा ज्ञापित तो भी उपनिषदों में मोक्षरूपी वत्ता सिद्ध हो रही है ये कह रहे हैं कि नु वस्तुमात्र कथने पी रजूरियम नायम सर्प इत्याद भ्रांति जनित भीती निवर्तनेन न अर्थवत्व दृष्ट तो दृष्टान्त किसी को मंद अंधकार में रस्ते में पड़ी हुई रस्सी में सर्प की भ्रांति हुई और उस तो सर्प से भय होता ही है तो भ्रांति में जब तक भ्रांति है तब तक वो भ्रांति भ्रम नहीं प्रतीत होती न वास्तविक ही लगता है यथार्थ ज्ञान है ये और उस ज्ञान का विषय सर्प वास्तविक है तो उससे भय होता है तो रस्सी में सर्प भ्रांति निमित्तक जो भय हो रहा है उस भय से मुक्ति भय की निवृत्ति रूप फल यहाँ पर विद्यमान है तटस्थ वस्तु के ज्ञापन का रज्जु नायम सर्प यह वाक्य कार्य अनन्वित रज्जु स्वरूप मात्र का सिद्ध जो रज्जु है उसके स्वरूप मात्र का ज्ञापक बन रहा है और उसके ज्ञान से सर्प भ्रांति निमित्तक भय की निवृत्ति रूप फल सिद्ध हो रहा है दृष्टांत में जैसे ऐसे दार्टान्त में तत्वमशादी वाक्यों से उत्पन्न हुए प्रत्येक अभिन्न ब्रह्मबोध से स्वयं में संसारित्व की भ्रांति निवृत्त हो जाएगी ये फल है संसारित्व की भ्रांति की निवृत्ति ही मोक्ष है तो मोक्षरूप प्रयोजन सिद्ध हो जाता है कार्य अन्य ब्रह्म का उपनिषदों से बोध होने पर ये दाष्टान्त में कह रहे हैं तो तथा इति असंसारी आत्मवस्तु कथन संसारी भ्रांति निवर्तनेन तथा तो अर्थवत्व तथा तोने दृष्टांत के तरह दार्ते उप उपनिषदों के द्वारा हे उपाधे विलक्षण स्वतंत्र सिद्ध वस्तु ब्रह्म का ज्ञापन होने मात्र से असंसारी आत्मवस्तु कथन है प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म का उपदेश तत्वमशी वाक्य से होने मात्र से कथन मात्र से संसारी भ्रांति निवर्तनेन तो संसार जब उत्तम अधिकारी को तत्वमशादी वाक्यों के श्रवण से अहम ब्रह्मास्मि बोध होता है उससे निवृत्त हो जाती है संसारित्व की भ्रांति तो संसारित्व भ्रांति निवर्तने न अर्थवत्व यानी उपनिषदाम अर्थवत्वम उपनिषदों में अर्थ शब्द का अर्थ यहां प्रयोजन फल तो फलवत्व सिद्ध हुआ साफल्य सिद्ध हुआ न वही अर्थम वैफल्य नामक दोष नहीं है ये हुई शंका ननु से लेकर अर्थ के अर्थवत्वम सियात यहाँ तक वृत्तिकार के प्रति सिद्धांति की शंका सिद्धांति के इस शंका का निराकरण वृत्तिकार करते हैं स्यात ए एवं इत्यादि से ये वृत्तिकार के द्वारा सिद्धांति की शंका का परिहार है श्याद एवं इत्यादि से किया जा रहा इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार पहले जो सिद्धांति का शंका वाक्य है इसके विषय में लिखते हैं कि शंका वाक्य में कोई भी पद व्याख्या नहीं है सुस्पष्ट है सभी पद सुस्पष्टार्थक होने से व्याख्यान की आवश्यकता नहीं है कि ननु शंका स्पष्टार्था तो ननु यानी ननु वस्तुमात्र कथन पी यहां से लेकर के अर्थवत्व सात यहां तक के ग्रंथ से सिद्धांती ने जो शंका की उसमें प्रयुक्त हरेक पद स्पष्टार्थक है हा इसलिए व्याख्यान की जरूरत नहीं है अब सियाद एवं इत्यादि जो वृत्तिकार के द्वारा सिद्धांतिकी शंका का निराकरण ग्रंथ है इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार दृष्टांत परिहरति इति। वैषम्य जो शंका करते समय सिद्धांतियों के द्वारा दृष्टांत बताया गया है उस उसका और दृष्टांत का आपस में वैषम्य है समानता नहीं है विषमता है यह बता करके वृत्तिकार सिद्धांत की शंका का परिहार करते हैं सिद्धांत के द्वारा बताए गए दृष्टान्त दार्टान्त में विषमता दिखा करके तो भाष्यम है शाद एतद एवं इसमें ये सूत्र वाक्य है श्यादेतद एवं इस सूत्रवाक्यस्थ एत शब्द का अर्थ टीकाकार करते हैं ये यानी अर्थवत्वम टीका में लिखा है ना ये तद और कहते हैं एवं चेत सियात तो जैसा अर्थवत्व शंका करते समय वेदांतियों ने बताया उपनिषदों का ऐसा अर्थवत्व यदि उपनिषदों में घट जाए दृष्टांत में जैसे रज्जु के स्वरूप के ज्ञापन मात्र से स्पष्ट प्रकाश में रज्जू का ज्ञान होते ही सर्प की भ्रांति निवृत्त होती है ऐसे तत्वमशादी वाक्यों के द्वारा उपदेश होने पर उपदेश सुनने वाले को अहम ब्रह्मास्मि ऐसा बोध हो जाए और इस बोध मात्र से तत्वमशादी वाक्य बोध मात्र से संसारित्व की भ्रांति निवृत्त हो जाए तब तो उपनिषदे सफल है माना जाएगा लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिलता कितने वर्ष हो गए हम लोग तत्वमसी कितने हजार बार सुने होंगे लेकिन वैसा ही संसारित्व तो है हा तो वृत्तिकार के अनुसार होता ही नहीं है किसी को भी सुनने मात्र से ज्ञान वृत्तिकार यही कहते हैं तो तत्वमसी इत्यादि वाक्यों के श्रवण मात्र से अहम ब्रह्मास्मि ये बोध हो जाए उससे भ्रांति निवृत्त हो जाए जैसे रजूरियम नायम सर्प वाक्य से उत्पन्न हुए ज्ञान से सर्प की भ्रांति निवृत्त होती है ऐसे तत्व मसी वाक्य से उत्पन्न हुआ ज्ञान मनन निधि ध्यास के बिना ही केवल श्रवण मात्र से उत्पन्न हुआ ज्ञान हमारी संसारित्व भ्रांति दूर करें तब तो उपनिषद हैं, सार्थक हैं, सफल हैं, अर्थवान हैं, ये कहा जा सकता है शाद एवं इससे वृत्तिकार कर रहे तो हैं उन्होंने उपासना की थी पहले अपवाद नहीं उनकी उपासना है नहीं नहीं ये तो ये कहते हैं वो तो उन्होंने तो उपासना की उपासना से निधि ध्यास से उनको ज्ञान हुआ और व्यास जी ने उस ज्ञान में उनको सुस्थिर करने के लिए भेजा था जनक जी के पास दृढ़ता लाने के लिए खाली उनको स्वयं संशय हुआ व्यास क्या नाम सुखदेव जी को कि मेरा जो ज्ञान है वह यथार्थ है कि नहीं ये सुखदेव जी ने व्यास जी को पूछा और व्यास जी ने कहा कि वो जनक जी बताएंगे हा हा हा हाँ तो उससे पहले तो जो है स्वीकार कर लिया ना तो दृढ़ता आई उसे तो तो तो, हाँ तो सुखदेव जी को भी सुनने मात्र से नहीं हुआ जनक को कहने मात्र से नहीं हुआ कहने पर भी उन्होंने ये लोग कहते हैं। उनका अपना जो आग्रह होगा उनके मन में बैठ करके उनके अनुसार सोचिए आप वेदांती का संस्कार लेकर के कह रहे हैं ये तो हम भी मानते हैं कि उत्तम अधिकारी को सुनने मात्र से अहम ब्रह्मास्मि बोध होता है आपको वेदांती के संस्कार है वेदांति के सिद्धांत को बुद्धि में बिठा करके बोल रहे हैं सुखदेव जी का उदाहरण बता रहे हैं तो वे कहते हैं कि ऐसा होता तो फिर मनन के बाद क्या नाम श्रवण के बाद निधि और मनन का विधान न होता और तमेव विज्ञा प्रज्ञा कुरवीत ब्राह्मण यह वाक्य ये नहीं बताता कि शास्त्र से प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म को समझ करके फिर प्रज्ञाकरण करो ये प्रज्ञाकरण क्या है वो ब्रह्म की उपासना करना थोड़ा वृत्तिकार के मत को समझते समय वेदांति का पूर्वाग्रह छोड़ करके समझने का प्रयत्न करिए नहीं हाँ तो पक्का क्यों करोगे नहीं पक्का क्यों करोगे जब इसका खंडन आएगा उस समय सिद्धांति बनकर और क्या तो उसको दृढ़ रखिए उस समय नहीं लेकिन पूर्व पक्ष को समझने के लिए तो पूर्व पक्ष के चित्त में उठना पड़ेगा तो तो ये कहते हैं शाद उपनिषदों में अर्थवत्व ए तत्कार अर्थ है एवं यानी दृष्टान्त में जैसे रज्जु स्वरूप के श्रवण मात्र से रज्जु का ज्ञान हुआ और उससे सर्प भ्रांति निवृत्त हुई ऐसे तत्वमशादी वाक्य से शून्य मात्र से ही अहम ब्रह्माष्टमी बोध हो जाए और उससे संसारित तो भ्रांति दूर हो जाए तब तो ये उपनिषदों में साफल्य है एवं इसलिए टीकाकार ने लिखा कि एत यानी अर्थवत्व एवं चेत यानी जैसे दृष्टांत में अर्थवत्व बताया, ऐसा किसी के जीवन में अर्थवत्व यदि घटे दिखे श्रवण मात्र से अहम ब्रह्मास्मि बोध तब तो ठीक है लेकिन पूर्व पक्षी कहते हैं ऐसा देखने को नहीं मिलता ये पूर्व पक्षी कह रहे हैं उनका अपना मानना है यदि इत्यादि के अवतरण में टीकाकार लिखते हैं एवं शब्दार्थम आह यदि इति यदि इति में दी में इकार की दीर्घ मात्रा होनी चाहिए रस्व छपी है ना यदि और इति ऐसा था तो दीर्घ हुआ तो भाष्य में है यदि स्वरूप श्रवण इव सर्प भ्रांति संसारित भ्रांतिर स्वरूप श्रवण मात्रे नवर्ते तो कहते हैं जैसे युवक का है जयसे रज्जु स्वरूप श्रवण श्रवणे भ्रांति निवर्तते ऊपर से जोड़ देना निवर्तते तो रज्जु का यम रज्जु इस वाक्य से ज्ञान होते ही सर्प भ्रांति निवृत्त होती है ऐसे तत्वमसी वाक्य से अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसी वाक्य सुनते ही बोध हो जाए और उससे संसारित्व भ्रांति निवृत्त हो जाए तो फिर सफल हो जाएगा लेकिन कहते न तो निवर्तते पूर्व बक्षी कह रहा है ये तत्वमसी वाक्य कितने बार भी सुनो उससे आपकी संसारित्व भ्रांति निवृत्त नहीं होगी किसी की निवृत्त नहीं होती ये कह रहे हैं न तू निवर्तते स्वरूप श्रवण मात्र संसारित तो भ्रांतिर न तू निवर्तते ऐसा अनु करना निवृत्त होनी चाहिए लेकिन निवृत्त नहीं होती है कहे आप कैसे निश्चय कर रहे हो कहते इसलिए निश्चय कर रहे हैं कि श्रुत ब्रह्मणों यथा पूर्वं सुख दुखादि संसारी तो जैसे ब्रह्म प्रतिपादक तत्वमशादि वाक्यों का श्रवण किए हुए लोग हैं उनमें भी वेदांत स्वाध्याय करने से पहले जैसे अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में सुखित्व दुखित्व देखा गया वैसा ही वेदांत स्वाध्याय करने के बाद भी सुखित्व दुखित्व देखने को मिलता है दुखित्व की भ्रांति निवृत्त नहीं होती अनुकूलता में सुख मानते हैं प्रतिकूलता में दुख मानते हैं वेदांत के स्वाध्याय भी सालों तक वेदांत स्वाध्याय करते रहने पर भी ये वृत्तिकार कह रहे हैं इससे माना जाएगा कि सुनने मात्र से संसारित्व की भ्रांति निवृत्त नहीं होती उसके लिए फिर जरूरी है मनन निधिध्यासन यानी उपासना अनुष्ठान सुनने के बाद अनुष्ठान की जरूरत है न तो निवर्तुतब्रमणोप यथपू सुखदुखादि संसारी अब इत्यादि का लिखते हैं टीकाकार किंच यदि ज्ञाव मुक्ति तदा श्रवणजन्य ज्ञात मननादि विधिर्न सिया तद्धे कार्य साध्या मुक्ति इत्याह स्रोतव्य तो सिद्धांतिका जो सिद्धांत है उस पर आक्षेप कर रहे हैं वृत्तिकार वेदांतिका सिद्धांत क्या है ज्ञानादेव तु कैवल्यम केवल ज्ञान से ही मुक्ति होती है ये वेदांत सिद्धांत है उस पर आक्षेप कर रहे हैं वृत्तिकार कि यदि ज्ञानादेव मुक्ति यदि खाली ज्ञान मात्र से ही मुक्ति होती सहयोगी अनुष्ठान की जरूरत ना होती तब तो तदा श्रवण जन्य ज्ञान मननादि विधि न तो स्रोतव्य के बाद मंतव्य मन, निधिध्यासितव्य इन वाक्यों से मनन और निधिध्यासन का विधान श्रुति को नहीं करना चाहिए था लेकिन श्रुति कर रही है श्रोतव्य के बाद भी मंतव्य निधिध्यासितव्य का विधान इसका अर्थ है श्रवण जन्य ज्ञान मात्र से संसारित तो भ्रांति निवृत्त नहीं हुई मुक्ति नहीं मिली श्रवण हुआ श्रवण से ज्ञान हुआ लेकिन वह ज्ञान मुक्ति नहीं दिला पाया इसलिए मुक्ति दिलाने वाला भ्रांत संसारित्व को दूर करने वाला जीव ब्रह्म के भेद को हटाने वाला कोई अलग है साधन और उस साधन को मंतव्य निरीध्यासित विधि वाक्य के द्वारा बताया जा रहा है मनन निरिध्यासन के रूप में तब यह सार्थक मानी जाएगी विधि और ज्ञान मात्र से ही मुक्ति होती तो श्रोतव्य पर पूरा श्रुति अपना विधान करती मंतव्य निरिध्याव्य का पाठ न करती ये वृत्ति ने कहा कि यदि ज्ञानादेव मुक्ति तदा श्रवण जन्य ज्ञान मननादि विधि न लेकिन हुई है मननादि की विधि इसलिए कहते तद विधेष तद विधे में तत्कारर्थ है मनन निधिध्यासन तो मनन निधिध्यासन का विधान दिख रहा है प्रत्यक्ष वेद में इससे निश्चित होता है कि श्रवण जनित ज्ञान मात्र से मुक्ति नहीं होती है तद विधेष कार्यामुक्ति कार्या तो मनन निधिध्यासन का विधान होने से यह निश्चय हुआ कि ज्ञान मात्र से मुक्ति नहीं होती कार्य यानी अनुष्ठान से मुक्ति होती है अनुष्ठे जो उपासना है उसके अनुष्ठान से मुक्ति होगी कार्य है उपासना ब्रह्म उपासना वो मुक्ति दिलाने वाली है तो कर्म ज्ञान मात्र से जैसे स्वर्ग नहीं होता ज्ञात कर्म का अनुष्ठान करने से स्वर्ग मिलता है ऐसे ब्रह्म श्रवण जनित ब्रह्म ज्ञान मात्र से वेदांत का फल मुक्ति सिद्ध नहीं होगा उसके लिए ज्ञात ब्रह्म की उपासना करनी पड़ेगी वह मुक्ति दिलाएगी तो तद विधेश्च कार्य साध्या मुक्ति इस अभिप्राय से वृत्तिकार ये लिख रहे हैं श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासित श्रवणोत्तर कालयोर मनन निधिध्यासन विधिदर्शनात् तो श्रवण के अनंतर मनन और निधिध्यास का जो विधान यहाँ पर हुआ उससे ये निकलता है कि श्रवण जनित ज्ञान मात्र से मुक्ति नहीं मिलती है अपितु मनन निधिध्यासन के अनुष्ठान से मुक्ति मिलती है आगे है उपसंहार वाक्य इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार वृत्तिकार के मत का उपसंहार हो रहा है। शब्द तो कार्यपरा वेदांता इति सेवादे फलाभा मननादिधे पूर्वपक्षसंग का मना है कि वेदांता कार्यपरा उपनिषदें कार्य परक है अनुष्ठे अर्थ हैं और अनुष्ठे अर्थ उपयोगी सिद्ध अर्थ हैं। तटस्थ सिद्ध अर्थ का प्रतिपादन उपनिषेद नहीं करती हैं। ये जो उनका मानना है उसकी ये प्रतिज्ञा है कि कार्य परा वेदांता ये हो गई प्रतिज्ञा वृत्तिकार की और इस प्रतिज्ञा के सिद्धि के लिए चार हेतु बताते हैं पहला हेतु है शब्दा कार्यान्वित शक्ति शब्द की कार्य यानी अनुष्ठे अर्थ से अन्वित सिद्ध वस्तु में ही शक्ति होने से सिद्ध वस्तु में शब्द की शक्ति है लेकिन कार्य अन्वित सिद्ध वस्तु में नहीं कार्यान्वित सिद्ध वस्तु में है एक हेतु हुआ तो ब्रह्म उपनिषद रूप जो शब्द है उनकी शक्ति भी सिद्ध वस्तु ब्रह्म में रहेगी लेकिन कार्यान्वित सिद्ध ब्रह्म में उनकी शक्ति रहेगी और कार्य है उपासना और कार्या ब्रह्म माना जाएगा उपासना का विषय रूप ब्रह्म उसमें उपनिषदों की शक्ति है उपासना विषय तया सिद्ध वस्तु ब्रह्म को उपनिषदे बताएगी यह अर्थ निकलेगा आगे है प्रवृत्तियादि फल से व दूसरा हेतु कहते हैं वही ग्रंथ शब्द शास्त्र है जिसका आप प्रवृत्ति निवृत्ति फल है प्रवृत्ति निवृत्ति प्रयोजन वत्वात शास्त्र से पहले कहा था ना? और उपनिषद शास्त्र है यदि तो फिर उनमें प्रवृत्ति जनकत्व या निवृत्ति जनकत्व होना जरूरी है प्रवर्तकत्व निवर्तकत्व जरूरी है तो प्रवृत्वृत्तिल से वन प्रवृति निवृत्ति फलक जो शब्द है उसी को शास्त्र कहा जाएगा और उपनिषद भी शास्त्र हैं तो मानना पड़ेगा उनका भी प्रवृति निवृत्ति फल है वे भी प्रवृत्ति प्रवर्तक निवर्तक है ये दूसरा हेतु तीसरा हेतु है सिद्धे फलाभा तो जैसे सप्ता वसुमति इत्यादि सिद्ध अर्थ के प्रत्यक्षादि प्रमाण से निश्चित अर्थ के ज्ञापक होने से निष्फल वाक्य हैं ऐसे कार्य अननवित सिद्ध वस्तु मात्र को उपनिषदे बताएगी तो व्यर्थ हो जाएगी वो तो सफल नहीं होगी तो सिद्धे भला फलाभाव और मननादि विधेष और ज्ञान मात्र से मुक्ति यदि होती तो श्रुति श्रोतव्य के बाद मनन निदिध्यासन का विधान न करती लेकिन किया है इससे भी ये निकलता है कि मोक्ष का साधन ज्ञान मात्र नहीं अपितु अनुष्ठेय ब्रह्म उपासना है और उस मोक्ष के साधन अनुष्ठेय ब्रह्म उपासना का विधान करने के लिए निरीध्याशित वाक्य है इससे निश्चित हुआ कि उपनिषद मोक्ष के साधन के रूप में अनुष्ठे ब्रह्म उपासना को बताते हैं इसलिए कार्य परा वेदांता यह मत जो है इनका वृत्तिकार का वह संपन्न होगा इसलिए इति पूर्वपक्ष उपसंगरति तो वेदांतान स्वार्थे सति नियोज्य फल तो वेदांत अब ये तो उपसंहार वाक्य है। आगे क्या नाम सिद्धांत का अवतरण वाक्य वक्य ये भाष्य को पढ़िए प्रतिपत्ति विधि विषय तया एव शास्त्र प्रमाणक ब्रह्म अभ्युपगंत तो ब्रह्म शास्त्र प्रमाणक है शास्त्र यौनित्व तो अधिकरण ने कहा द्वितीय वर्णक के सिद्धांत में शास्त्र यौनित्व तो सूत्र का जो द्वितीय वर्णक उसका सिद्धांत है ब्रह्म शास्त्र प्रमाणक है उपनिषद प्रमाणक है लेकिन उपनिषदों से ब्रह्म का उपनिषद प्रमाण से ब्रह्म का ज्ञापन तटस्थ रूप से नहीं होगा कार्य अनित रूप से नहीं होगा अपितु तो उपासना रूपी कार्य के विषय के रूप में ब्रह्म का ज्ञापन उपनिषदे करके ब्रह्म में प्रमाण बनेगी इसलिए ब्रह्म शास्त्र प्रमाणक है प्रतिपत्ति विधि विषय तया ये निश्चित हुआ इति शब्द है वृत्तिकार के मत का उपसंहार हुआ यहाँ पूर्वपक्ष समन्वय अधिकरण के द्वितीय वर्णक का संपन्न हुआ आएगा अवसिधांताएगा अभिधीय से ओम पूर्णमद